शास्त्रुच्य ईश्वर से भाव सिद्धि कतुच्य जगत गृपिशाचादिव्या चंद्रग्रहन क्षत्र विचि विविध प्राण विभोग्यस्थ साधन संबंधी तदतलशिल दुर्निर्माण देश का वृत्तिवृत्ति क्रम एक भोक्तृकर्म श्रुति स्मृति से ज्ञात है वह सर्वशक्तिमान इत्यादि है फिर भी शास्त्रार्थ का कर निश्चय करने के लिए हमने हनुमान का उपयोग कर रहा हूँ तो ये जब कहा ठीक है यह हनुमान की सिद्धि से हनुमान के द्वारा ईश्वर का सदभाव की सिद्धि कैसे हो सकती है क्योंकि विचित्र जगत से सिद्ध हो जाता है जगत हाँ कैसा है देव गंधर्व यक्ष पिशाच आदि लक्षण। ये सारी चीजें यहां है आ? कहते हैं देवदा स्वर्गलोक में गंधर्व गंधर्व गंधर्वलोक में यक्षलोक भी गंधर्वलोक में राक्ष लोक भी गंदरलोक के ही है पितरलोक पितरलोक में भूत प्रेत पिशाच ये सब आपके साथ घूमते रहते हैं इत्यादि इत्यादि लक्षण रूपाय जगत है तो ये तो नाम तो चौरासी लाख योनियों से भरा पड़ा ये विलक्षण जगत हैदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रांू मने स्वर्लोक वियत मने आकाश पृथ्वी मने पृथ्वी आदित्य चंद्रमा आदित्य मिले सूर्य चंद्रमा अनिन्न ग्रह नक्षत्र तारा उनसे विलक्षण विचित्रता से युक्त यह जगत ये सब जगत का विशेषण है ये तार जगत बिना ईश्वर का हो नहीं सकता है विविध प्राणिक भोग योग्य स्थान साधन संबंधी और कैसा है ये जगत कथित विविध प्रकार के जो प्राणिया है उनके भोग के योग्य स्थान और योग्य साधनों का संबंधी जगत है। योग्य स्थान भी बना रखा है सबके योग्य स्थान है और उनके शरीर भी सब बनाए बना देते हैं अब आप देखो दिवार पर चलने लगते हैं छत पर ही उल्टा चलो चल नहीं लगते हैं और चिपकली का जो पैसे बना दिया वो सीधे होता है और ऊपर उल्टा चलता छत पर भी उड़ दौड़ जाता है बने बना है। उनका स्थान बनाया रहने का इस डंगा, का शरीर उस ढंग से उसके अनुकूल बना दिया है इतनी भयंकर बारिश होती है जब तो घोसले बना लिया पेड़ में चिड़िया पे, पेड़ में रहते हैं भीगते हुए उनको बिल्कुल जुकाम प्रूफ बुखार प्रूफ शरीर बना दिया भगवान ने उसको कभी उनको जुकाम बुखार होता ही नहीं चाहे जितना भीगे चाहे जितना धूप में रहें कोई उनकी घोसला ऐसी जगह बना दिया स्थान भी और उनके साधन भी ऐसे जुगाड़ कर दिया हमें जो घोसले बनाते हैं तो कहां कहां तो से तार वार सब इकट्ठा करके लाते हैं है घोसलों को तोड़ा लो गिराया जब पेट तो देखा तो क्या क्या नहीं था इस प्रकार से देखने को मिलते हैं तो अपने स्थान भी और तदन साधन सारे जुगाड़ बना रखा हुआ है तत्संबंधी जगत है ऐसी जगत को अत्यंत कुशल शिल्पी बीर करोड़ों शिल्पी को इकट्ठा कर लो एक दो करोड़ों शिल्पियों को कटा कर लो कारीगर शिल्पी मने एक्सपर्ट्स जो होते हैं कारीगर ऐसे आप अत्यंत कुशल कार्य आप करोड़ों की संख्या कर लीजिएगा तो भी दुर्निर्माण इस जगह पर कोई निर्माण नहीं कर सकते एक होता है पक्षी भगवा वो तो कैसे घर बनाता है उसके अंदर देखने सुंदर यूँ रहता है नीचे यूँ बना रहता है सब कमरे क्या बनाए थे कंपार्टमेंट्स और उसमें जुगनू होता है जुगनू रात्रि में जो लाइट देने उसको करके फिट कर देता। लाइट तार बिना उनके बल्ब जलते जा रहे एक में सूर्य की हर किसी भी चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाता है तो सारे कमरों में लाइट हो जाता है और बड़ी टेक्निक टॉयलेट नीचे बनाया उसने हाँ ऊपर बने सब कमरे में आ जाएगा ना सारे कमरे बना के नीचे टॉयलेट बना दिया और जब इन्हें शोच करनी होगी टॉयलेट से निकले वहाँ के बैठते शौच कर तो नीचे गिर जाता है क्या प्लानिंग इंजीनियरिंग खोपड़ी उसकी है क्या डिजाइनिंग उसने सोचा है भगवान उसको खोपड़ी दिया इस तरह की यहाँ लोग तो सुविधा अनुसार वास्तु के हिसाब से बनाते नहीं ना कई बार गड़बड़ कर देते हैं मकान कपड़ा बनाने में टॉयलेट बनाने में रसोई घर बनाने सब में अब देखो पक्षी कितना बढ़िया बिल्कुल वास्तु के हिसाब सेट कर रहा था तो तरह के कहते हैं कि भाई ऐसी चीजों में कौन निर्माण कर सकता है कोई शिल्पी थोड़े कर सकते हैं अत्यंत कुशल शिल्पी महान एक्सपर्ट जो है अत्यंत कुशल शिल्पियों के द्वारा भी इसका निर्माण करना संभव नहीं है देश का निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम और कैसा ये इसकी प्रवृत्ति का क्रम बिल्कुल नियत है देश देखो मानसून दक्षिण में पहले आया फिर उत्तर आता है फिर आता है इसे करके है देश में किस देश में पहले आना है कैसे है, चलना है वो बादलों को वो दौड़ा रहा है हिसाब से सब क्रम से बारिश होते आता है देश भी व्यवस्थित है कार्य व्यवस्थित है कहाँ कितनी गिरनी है कितना नहीं गिरना है सारा अकाउंट है उसका उसी हिसाब से गिराती हुए चलते और निमित्त भी है निमित्त के अनुरूप होता है किस्सा तो एकदम ज्यादा होता है यहाँ किस्सा बिल्कुल नहीं होता है निमित्त क्या है वहां उत्तर क्षेत्र विद्यमान जीवों के कर्म वही निमित्त है उसी हिसाब से बारिश वगैरह ठंडी गर्मी सब होगा अब किसी को खत्म करनी है तो इतना ठंडी कर देंगे तो ठंड से मरना है ना उसने इसलिए जान के उस में ठंडी बढ़ा देंगे तो निमित्त बना है मृत्यु के लिए ठंड बनाना जरूरी है गर्म रहेगा तो मरेगा नहीं वो इसे ठंड क्रिएट क्या उसके शरीर में कोई तत्व कम कर देंगे हल्की ठंडी उसको बहुत भयंकर ठंडी लगने लग जाए देश काल निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति है यहाँ कभी भी जून में ठंडी नहीं हो जाती है, है? और दिसंबर में गर्मी नहीं हो जाती है ऋतु भी सारी चीजें बिल्कुल नियत क्रम से प्रवृत्त हो रहे हैं और निवृत्त भी हो रहे हैं हमें लगता है इस साल जल्दी बारिश शुरू हो गया और नियत क्रम ऐसे ही होना है हम लोग डेट के हिसाब से अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से सोचते हैं ना उससे नहीं चलता है भगवान की जो है कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर नहीं है उनका तो सब जीवों की कर्म ही कैलेंडर है उनके लिए उसी हिसाब से चलते हैं वो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर बना लिए हैं ज्योतिष के हिसाब से हिंदू कैलेंडर बना लिया इस्लाम के हिजरी कैलेंडर है सब के अपने अपनी दुनिया पर कैलेंडर बने हुए बांग्ला वाले अपना अलग ही बना रहे हैं नेपाली अपना अलग समझ रहा है पहाड़ी अपने अलग हिसाब से गणना कर रहा है कोई संक्रांति से मान रहा है कोई पूर्णिमा से कोई अमावास से कोई कुछ कोई कुछ कल्पना कर रहा है लेकिन वो ईश्वरी की व्यवस्था में सब नहीं ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है ईश्वरी की व्यवस्था में नियत प्रवृत्ति नियत निवृत्ति है हर तीन चार साल में चक्कर चलता इस साल अभी मई में बारिश हो गई तो अगले साल मई के एंड में होगा अगला सात जून के मध्य में उससे अगले सात जून के अंत में और फिर मई के शुरू में होने लगेगा ऐसे हर तीन साल में रोटेशन चलता है उनके अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियम ऐसे बना रखा है उसने अपने घुमा देता है ट्रांसफर कर देता है ना भगवान वो पर्स कहता है इसको ट्रांसफर कर दो बारिश नहीं रहना इसको वहां भेज दो गुजरात में जहाँ बारिश नहीं हो रहा है काला हांडी बहन दो या धूप में मरिए पानी के लिए तरसते रहे तो जैसा चीज उसको वैसे ही प्रमोशन ट्रांसफर का डिमोशन ट्रांसफर विदाउट प्रमोशन डिमोशन ट्रांसफर होते रहता है सब को इधर उधर करते रहते हैं so, कर्म भोग कराना है ना इसीलिए हवा आपको अमेरिका की सारी सुविधाओं को छोड़ा दिया जाओ उधर गोरी माफ में पड़े रहो <laughs> गर्म धूप साफ सब परेशान रहो चिपकुलियों से परेशान रहो कीड़ों से परेशान रहो रात भर बाहर बैठो नहीं सारी तपस्या कराना है कर्म फल है कोई जन्म का ज्ञान चाहते हो तो तपस्या करा रहे हैं सब ऐसे ही है आप अपने माँ बाप से दूर करा रहे हैं इन बेचारे को देखो पढ़ने के लालच पड़े यहाँ बेचारे नहीं सारी सुविधा बढ़िया बढ़िया टिकट बनाते मोटी रोटी खिलाती माई है आई आई आजी सब है वो खिलाती पिलाते खूब बढ़िया से पराठे मिलता पुलन पूरी मिल जाता अदो सपन में सोचते रहना पड़े <laughs> कुछ नहीं है तो नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम है बड़ा क्रम से चलता है सारी चीजें ये तत् सारी बातें भोक्ता के कर्म के विभाग को जानने वाले का प्रयत्न पूर्वक ही भवि भोक्ताओं के कर्म का विभाग को जानने वाला और अणे वो ईश्वर तत्पूर्वकम में वे तत् नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम क्रमा विशिष्ट जगत इस प्रकार से नियत प्रवृति निवृत्ति क्रमो से इस जगत की जो है संभावना हो सकता है उसके बिना नहीं हो सकता ईश्वर प्रयत्न पूर्वक ही संभव है और वह प्रयत्न कौन कर सकता है सकते की कौन होगा हम और आप लोग नहीं हो सकते कोई छोटा मोटा देवता भी नहीं हो सकता बड़े से बड़े देवता भी फल है इस में ब्रह्मा जी बेचारा हो भी एक तो है वो भी नौकरी में लगा हुआ है इसीलिए सबका वही हाल है उस ब्रह्म के अलावा सब नौकरी दाता एक राम भिखारी सारी सारी दुनिया भिखारी ब्रह्मा से लेकर नीचे सब हाथ जोड़ के खड़े भीषा आसमादे भी कहा है ना इसलिए सब उसी के भय से लगे हुए हैं दौड़ रहे दौड़ रहे काम एक मात्र मनुष्य है जो जिस का किसी का भय नहीं अभय प्राप्त है आलसी बंगे सोते रहता है अभय पद की भ्रांति है इसलिए आपने कर्तव्य कर्मों से चुत थोड़ा कैसे देखिए अब थोड़ी आंदिरी इस पुंति के बारे में बड़ा सुंदर बोल रहे हैं अनाज प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तां जगत धर्मी कृत्य यद्यपि ईश्वर से कहा तथा तिरिक्त अनादि जगत जो है सक इतने से ईश्वर की स्थिति तो तो हो जाएगी तो लेकिन पृथ्वी आदि जन्म की अप्रसिद्धि है तत्र हेतु सिद्धि या आशंका जब होता है तो गुण क्रियाम वह आशंका को भी दूर किया जा सकता है इत्यादि विकार दर्शन के द्वारा वा अवयत्व कार्यत्व अनुमान कहते हैं कि भाई फिर भी का अनुमान में दोष रह जाता है क्योंकि उसमें यह सिद्ध होता है कोई ना कोई करता है इतने तो सिद्ध हुआ किंचित कर्तृकम वह कर्ता सच जीव एव कश्चित करता सियात पांच नंबर टिप्पणी देख रहा हूं तथा चर्थांतरित प्रसिद्धता अर्थांतरित दोष आ जाएगी किंतु वह भी प्रसिद्ध नहीं है समत वह भी तो इसलिए तब कहा कि, कि वाणी का विलास आपने बड़ा विस्तार रूप से लंबी छोटी पंक्ति बना दिया भाष्यकार ने क्यों बनाया फालतू का अनादि प्रसिद्ध अनादि प्रसिद्ध जो अनुमान है ये जो अनुमान है सकृक ये जो अनुमान कैसा है प्रसिद्ध अनुमान यद्यपि इसी के द्वारा जीवरूपी कर्ता से भिन्न ईश्वर की जगत का धर्मी कृत्य जगत या ये जीवों से व्यति धर्मी का कृत्य है ईश्वर कृत्य यह बात भी ईश्वर करने के लिए उसी अनुमान से तो है ही। तो भी। भी हम इतना लंबा चौड़ा पंक्ति करके एक विलक्षण अनुमान को ज्योतन करने जा रहे हैं क्यों तो कह रहे हैं जगत बहू ही संसारी विलक्षण कर्ज संभावना दिखाने के लिए ए जगत का इतने सारे विशेषण क्यों दिया पक्षभूता जो जगत कैसा है उसके लिए तरह विशेषण दिया हमने विशेषण ऐसा इदम जगतवर कर्गा इदम जगत ईश्वरकर्दर्गा अस्मदादी कुशल कर्तविर असंभवा है ना ध्यान हेतु कुशल शिल्पीरपी दुर्निर्माण दिया में था गो ऐसा जगत नहीं है साधन घटा दी है उसको ईश्वर की जरूरत नहीं उसको कुड़ाली भी बना ले जाए बहुनी विशेषणी जगत क्यों संसारी विलक्षण कर्त संभावना संभावना संसारी व हिरण गर्भ से लेकर के नीचे जीव तक सबसे एक विलक्षण ईश्वर को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए हमने इतना दिया नहीं है तो व्याप का व्याप्ति से पक्ष धर्मता बला व्यापक विशेष पक्ष धर्म वो तो क्या करते हैं व्याप्ति के जो पक्ष धर्मता है व्याप्ति उसके बल से व्यापक विशेष को पक्ष का धर्म रूपेण सिद्ध कर लेते हैं जैसे व्याप्य कौन है आपका धूम उस धूम रूपी पक्ष पर्वत में दिखाई दिया धर्म रूपेण तो उसी पक्ष में क्या करते हैं व्यापक रूपा दूसरा धर्म कौन है वन उसको सिद्ध कर लेते हैं इसी यहां पर करना चाहती अनुमानी इस जगत में क्या करते हैं व्यापी जगत रूपा पक्ष कौन सा धर्म है कारित्व धर्म उसके आधार पर वो क्या करते हैं कर्तृत्व का को उस जगत रूपी धर्म में पक्ष में सिद्ध कर देना चाहते हैं से क्या होगा कर्तृत्व तो सिद्ध होगा लेकिन वह कर्तव्य ईश्वर इसको सिद्ध करने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा किया है कुमांजलिकार ने नौ अनुमान दिया उसके ऊपर न्यायिकार ने सत्ताईस अनुमान बना दिया उसको, बढ़ाया। लिया उस का खंडन किया लोगों ने और नौ के खंडन उसको पुष्टि करने के लिए एक एक पर और तीन तीन पर डाला सत्ताईस अनुमान लिख दिया और सारे सत्ताईस अनुमान पद के सीधिकार बिल्कुल चूर्ण कर दिया अब ग्यारह उनके बस की ये बात नहीं इस ऐसे जैसा उनकी प्रक्रिया है अनुमान प्रक्रिया उस अनुमान प्रक्रिया से ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता है इसलिए भगवान भाषिकार सारे चीजों को दिमाग में रखते हुए जितने तार्किक को तार्किक पैदा होने वाले होंगे भविष्य में वो सबके द्वारा किए जाने सारे अनुमानों की संभावनाओं को दिमाग में रखते हुए जगत कितनी सारी विशेषण पहले दे दिया पक्ष मजबूत पक्ष बना दिया पक्ष के सिद्धि में हम जो हेतु दे रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा हेतु ही संभव नहीं ये सिद्ध करना चाहते हैं इसे कहते हैं नहीं आई तो व्यापक से पक्ष धर्मता बलाल व्यापक विषय से पक्ष धर्म सिद्धति तथा स्वतंत्र अनुमानम ईश्वर निश्चय कम आहु इसलिए वो कहते हैं हमारे जो अनुमान है कोई वेद श्रुति की अपेक्षा नहीं है श्रुति आदि के सहायता से वो कोई अनुमान को नहीं मानते हम स्वतंत्र अनुमान के द्वारा ईश्वर करते हैं ऐसा जो उनका कहना है तूषणम प्रकटार्थ द्रष्टव्यम उसका विशेष दोषों के बारे में जानकारी चाहते हो एक प्रकटार्थ नामक ग्रंथ है हमारी उस ग्रंथ में देख लेना आंधगिर कहते हमने प्रकटार्थ नामक ग्रंथ लिखा है उसमें देख लो आप रचिए इसलिए हम तो केवल सामान्य दृष्टा अनुमान के अनुमान रचना करते हैं यहाँ एक जगत भोक्तृणा विभाग यो जाना तत्पूर्वक भविमी प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा वाक्य हमारा अनुमान में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण मुख्य तीन होता है या तो उदाहरण निगमन आयथन वे परिभाषा में पांच वाक्य की जरूरत नहीं है के लिए हम या तो अथवा इस प्रतिज्ञा बहुत प्रतिज्ञा कर दिया ये दगत पक्ष कैसा है भोग तृणाश विभाग योजना तत्प्र कम साध थोड़ा लंबा रहेगा भोक्ता भोक्तृकर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक जो भाष्य के पंक्ति है ना भोक्त कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकम इस पंक्ति इस पन्ने का अंतिम पंक्ति भाष्य में लास्ट पोर्शन पोर्सन स्पीच भोक्ता कर्मों का विभाग को जानने वाले के पुर उसको आंधी कर समझाया खोल के समझाया भोक्त विभागमें भोक्ताओं के विभाग मैंने कर्म विभागम भाष्य के अनुसार कर लेना भोक्तों के कर्म विभाग को जो जानता है तत्पूर्वक तत पूर्वक भी जोड़ लेना वो शॉर्टकट कर दे थोड़ा खोलने के चक्कर में में कर्म प्रत दोषक छोड़ दिए जोड़ लेना आप भोक्तृणा कर्म विभाग यो जाना तत्तपूर्वक भविमृति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तत्र जगन्मित्त अदृष्ट निष्पत्थ योजी प्रयत्न तद्रगत जगत सिद्धमी सिद्ध सांश्वरवादीनाशाय विशेषण भोक्तृ कर्म विभाग कुछ लोग अनिश्वरवादी लोग कर्ण मे इसका मूल विस्तार पे आएगा अभी कर्म से ही सारी व्यवस्था हो सकती ईश्वर को मानने कोई जरूरत नहीं है कर्म ही ईश्वर है कर्म से भिन्न को ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है कर्म ही सीधा फल देता है ऐसा उनके खंडन करने के लिए भगवान ने कहा विभाग विभाग को जानने वाला चेतन आदमी की जरूरत है तुम्हारा कर्म तो जड़ है वो कैसे जानेगा वो कैसे फल दे व्यवस्था विभाग करेगा नहीं कर सकता आगे विस्तार पे आएगा इतने संकेत कर रहे हैं ये विभाग ग्या। ग्या देने की जरूरत पड़ी आपको हा? उसके लिए समझा रहे कोई कहता है जगत का निमित्त अध निष्पत्यर्थ हो यो जीवा जगत का निमित्त भूता अदृष्ट की निष्पत्ति के अनुकूल जो जीवों का प्रयत्न है तत्पुर जगत सिद्धम उसी के पूर्वक जगत सिद्धि हो जाएगी ईश्वर भी आखिर में अभ्यागत जीवों के कर्म का निमित्त बना करके सृष्टि करता है ना ईश्वर भी जो सृष्टि करेगा उसके लिए कारण क्या होगा जीवों का कर्म आप अभी बोले विभाग कर्म विभाग है वो वो कर्म को जान क्यों कर रहा है जान के करने वाले क्या जरूरत कर्मी कर देगा सीधा कह दो, ये का तर्क है तब कह तो झड़ है वो सही सीधे अपने आप प्रवृत्त कैसे हो सकता है बिना चेतन का ऐसा सिद्ध साधन तुम बदता जगत की स्थिति हो जाएगी ऐसे कहा करके तुम आपके अनुमान पर सिद्ध साधनता दोष को देने वाले उन कर्मियों निरीश्वरवादी नाम बारह नंबरवादी नामांस आदि आदि जो कर्म के प्रति व्यवस्था मानते हैं उन सबको ले लो उनको निराश आय उन सब मत को निराश कर भगवान ने भाषिकार सुंदर विशेषण दिया नहीं जीवा नएते भोक्ता रो अस्वीन देशे काले वर्म फलसी विभाग ज्ञान संभवती क्योंकि न कर्म को न कुशल जीव कोई भी हो उसको भी ये निश्चय हो पाएगा भो हेत भोक्ता रो इतरे भोक्ताओं को अस्विन देशे अमुक देश में अमुक काल में इस कर्म का फल मिलना चाहिए ये जो विवाद व्यवस्था कौन कर सकता है विभाग ज्ञानम जीवानाम नहीं संभव होती जीवों को ऐसा विभाग ज्ञान होना संभव नहीं है कोई भी जीव माई का नहीं है जो जान लेगा कि यदि जान लेगा फिर बुराई में क्यों फंसेगा आदमी ये आप मेरी मालूम हो आपके शरीर को अमुक देश में जाने पर अमुक काल में वहां अमुक कष्ट मिलना है तब तो जाओगे क्या अब जाएंगे ही बचेंगे वहां से जाने से क्योंकि वहां जाऊँगा तो खतरा है हमारे लिए घर वहाँ जाएंगे आपको सड़क पे जाते हैं जा है गाड़ी में एक आदमी उधर से लौटते हुए कहे महाराज वो हाथी है तब क्या करोगे चरंदर भाई भागो वापस तुरंत घुमाएंगे आप क्यों जाओ ना क्योंकि आपको मालूम हो गया अमुक देशावत छेद में अमुक हाथी नाम का चीज कोई चीज खड़ा है वो मेरे लिए खतरा है छत में हट जा हमेशा सारा जिंदगी में जिक्र नहीं करते हो कभी बुखार आ जा रहा है आपको क्यों आ रहा है कभी सर दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है ये आपको लिए मालूम हो ये दुख वाला है उसे बच ना पहले से नारा भी देते हो प्रिवेंशन इज बेटर क्योर कहा होता है आने के बाद ही इलाज शुरू होती है क्योंकि कब आते मालूम ही नहीं होता कब आते क्या भरोसा न इसके आने का देश का पता है न इसके आने का काल का पता है कुछ भी मालूम नहीं है बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गए बोलते बोलते हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को देख रहे होंगे एक महात्मा लड्डू खाते खाते गया सीधा खा रहा था खाया चवाया थोड़ा उस लड्डू को छुट्टी फाइव बनारस की बात अपने आगों के खाए ना खाए बगल मुर्दा है <laughs> लोग सब परेशान क्योंकि मर गया शुरू ही हुआ है कोई ढंग से खाया ही नहीं मुश्किल के पूरी खाए हैं तो वो जो व्यवस्था तुरंत जाके चार आदमी को बोले उठा के ले जाओ यहाँ से उसको बोला उठा के बाहर बिठा दिया लेकिन खाओ राम राम लो राम राम राम लो खाते जाओ फटाफट खाओ बोलते जल्दी से फटाफट खा पी लिए फिर सब करके सोटा के ले दूंगा जी बड़े आदमी क्या करते। करना पड़े एक बार अभी यहाँ पर ऋषिकेश में घटना घटी मुर्दे को अंदर में बर्फ में डाल के ताला ला कर रख दिया और उस मुर्दे का आदमी जल संबंधी का पोती का शादी हुआ मैंने बेटे का बेटी का शादी बड़ा ढो डाल फिट पाट के कोरा बरा ताया हो डांसिंग हुआ खाया पिया सारी दुनिया दो दिन तक तो मुर्दा अंदर कितने तो दिन पहले मर गया कर परशु शादी है आवाज आ मर गया सारी पंडाल कंडाल मिठाई बन रहा है सब कुछ हो रहा है इतने मर गया बुद्धा। दादा, वो तो लड़की का दादा मर गया महात्मा उनकी परंपरा संप्रदाय शादी भी करते बच्चे के हैं, अब क्या करो उसके बर्फ में बंद कर रहे ताव लगा दे किसी के बाद बोलना नहीं जो बात है दिन जान बात बोलना नहीं चुपचाप पहना सारा काम होने दो उसके बाद इसकी जो सिद्धांत शादी हो गई लड़की चली गई विदाई हो गया उसके बाद जो है दस बजे विदाई हो गई बारह बजे सबको खबर दिया गया आश्रमों में मोहान जी गए चार बजे चले जो ऐसी भी दुनिया में घटना आंखों के सामने देखी हाँ विचित्र है ये संसार ऐसा कौन किसका है कोई किसी का नहीं धर्म न कर्म सब साइड में रख दिया इसे काल का पता नहीं देश का पता नहीं है जीवास्थ अस्ल वर्म फल भोग जीवा कचिद विशेष अनाज्ञता कहने का मतलब जीवों को विशेष ज्ञान हो नहीं सकता ज्योतिषादी के द्वारा भी बहुत थोड़ा वो सामान्य ज्ञान हो जा सकता है अरे वहाँ जैसे दुर्घटना हो गया एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ से बच्चों से बोल देते हैं हम लोग भी एक लड़के को ऐसे पंजाब का था उसको बोला गया उसके बाप अगर आए तो पूछे तो अचानक दृष्टि गई वो तो दूसरे काम से आए थे उनको तो पतना भी नहीं था वो तो मंत्री बनने के चक्कर में था पंजाब में कुछ कि था तो पूरे परिवार का पूछा तो लड़के का भी दृष्टि गया उन्होंने कहा देखो भाई तुम लड़के को बचा लेना मृत्युंजयन कर ताबेज पहना दो मृत्यु मंदिर का जप करने को कहो उसको भी और कोई वाहन न चढ़े छह महीने कहा माने आज के लोंडे? घर के लोगों ने बहुत समझाया घर में रखा उसको बहुत कोशिश की भाई कोई मोटरसाइकिल साइकिल पर भी ना जाए पैदल ही चलो इधर उधर जाना भी बहुत कोशिश की लेकिन क्या चक्कर ऐसे जो परमात्मा की लिखा हो कहाँ बदल सकता है? है उसकी दोस्त का शादी आओ दोस्त ने कहने तेरे को चलना ही पड़ेगा बारह दस गया दिल्ली बस में गया उतरी एक जगह पर फिर कार में लड़का जाना है लड़के का पक्का दोस्त था ना लड़के ने कहा नहीं, तेरे को मेरे साथ बैठना जो स्पेशल कार अलंकृत करके जा रहा था लड़का जिसमें उसे बैठा हुआ अब अचानक क्या भागी के दौर भगवानी जाने वो घटना ऐसी घटी एक कुत्ता भागा फैंक पागल सड़क पे इधर उधर भगदड़ हो जाए तो गाड़ी रुक गई और लोग इधर उधर हो गए से ट्रक आया तो उसी गाड़ी को और लोग थे, पांच जिंदे और किसी इधर उधर खरोच पड़ी हल्की फुलकी और वो बिल्कुल खत्म सब तो फोन आया महाराज आपने कहा घटना हो गया, गया। और दुर्दशा देखो उसने उसी दिन जहाँ उतरा था नहाते वक्त उसने निकाल के बाथरूम में वो ताबीज़ जो पहना है मृत्युंजय को उसको भी टांग दिया था पहना भी नहीं तो बाद में लोगों ने ढूंढा उसको पता लगा उसके शर्पित ही नहीं तो कहाँ गया अगर वो बाथरूम में मिली जाने का टाइम आता है तो विशेष आप थोड़ा बहुत ज्ञान भी लेंगे ना तो भी आप बच नहीं सकते विशेष अनभिज्ञता क्योंकि विशेष तो ज्ञान नहीं हो पाता है यदि होता भी है तो आप उसे बचते ऐसे दंड है ये कर्म फल क्योंकि ईश्वर दे रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं जान भी लोगे तो ऐसे जान नहीं संभव नहीं है बहुत कम घटनाएं जान लेते हैं कि होने, है होने इसलिए नारती इतना आ पूरे भाषा के ऊपर अगला सूत्र आरम्भ होता है छब्बीस कार्यक्रियोक्त हेतु है तो देते हैं कार्यक्रम सती विचित्रक्षण क्या था जगत का स्वरूप क्या बताया अभी? अत्यंत था जो जगत बताया गया अत्यंत विचित्र है फिर भी नियत वाला है ऐसा हो विलक्षण जगत है वो होने से कार्य हेतु प्रतिज्ञा हो गया ना प्रतिक्रिया हो गया ये जो जगत है किंचित कर्मों के विभाग के द्वारा भाग्य के पैप्त पूर्वक उत्पन्न साध्य पक्ष हो गया हेतु क्या है इस हेतु से ले जाए तीसरे सूत्र जो सूत्र है ये हेतु हेतुपरक सूत्र है पूर्व प्रतिज्ञा सूत्र था और ये हेतु सूत्र कार्य प्रसिद्धि यथोक्त लक्षण पा क्योंकि जगत कैसा का है कार्य होता हुआ अतिविचित्र तो अत्यंत विचित्रता से गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवक्ष आत्माधिवत कहते कि देखो विपक्ष क्या है गृह प्रासाद रथ शयन आसन अधिपति विपक्ष है और पक्ष क्या है आत्मा ये विपक्ष आत्माधिवत्य पक्ष है ठीक पहला वाला जो है आपका सपक्ष है और विपक्ष आत्मा जो कार्य होता हुआ विचित्र नहीं है वो आत्मा वो किसी प्रतिपूर्वक जन्य नहीं है सपक्ष आदि प्रासनाधिपत्य सपक्ष और विपक्ष क्या है विचित्रता विचित्रुक्त वे विचार तो वह विचार ये विचित्रता कहते तो ये विचार हो जाता आत्माद स्वभावित्य प्रयत्नपूर्वकते हैं विचित्र हेतुनादोगे है तो, तो वहाँ विचार दोष आ जाएगा क्योंकि स्वभावि आत्मा स्वभावित्य आदि जान आकाशादिग्रह तथा रूप आकाशाद विचित्र विलक्षण चयत्नपूर्वक प्रयत्न पूर्वमिति नच लेकिन आकाश में जो वैचित्रता है आत्मा से आकाश विचित्र है आकाश से आत्मा विचित्र है विलक्षण एक दूसरे ये विलक्षणता ही वैचित्रता है यह वैचित्रता पूर्वक है क्या उसमें क्या होगा आपका हेतु चला गया व्यविचार के भाव अधिकरण हेतु चला गया प्रायत पूर्वक हम आपका साध्य जीव साथ ये। साथ कौन हो गया आत्मा का वो नहीं है और वहां पर तो चला गया विचित्र विशेषण दे दिया कार्य सती अब वो क्या है? आत्मा का शिकारी है क्या नहीं है तो विचार दूर हो गया विशेषण कार्यक्रिय उतरे हेतु रख लोगे कार्यवाह आत्मात्मह नहीं होगी बुद्धिपूर्वक कार्य कार्य विभाग के प्रत्यक्ष पूर्वक जो किया जाने वाला कार्य है वो विभाग प्रतिपूरक है विभाग प्रतिपूरक ही है जो बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्य में बुद्धिपूर्वक कार्य कार्य विभाग पूर्वक मन ईश्वर नहीं है उसमें लेकिन जीव पूर्वकत्व भले ही है जीव प्रयत्न पूर्वकत्व है किस्ती कौन सा लेना घट पटादी घट पटाधी के लिए आपके प्रयत्न हो सकता उसमें आपका हेतु कारित्व या नहीं और साध्य नहीं है ईश्वर प्रयत्न पूर्वक रूप असाध्य व नहीं है किंतु कारित है इस साध्याण हेतु जाने से पुनः विचार हो गया केवल कार्य कहोगे घटाज में विचार हो जाएगा केवल विचित्रितुगे तो आत्मा का लक्षणता में विचार हो जाएगा इसलिए दोनों का बहुत जरूरी है कार्य तीन विचित्र से ने रथोक्त लक्षणता लिखी इसीलिए रथोक्त लक्षणता ऐसा कहना पड़ा धन लेंगे ना बुद्धि पूर्व कारिक कार्य बुद्धि पूर्वक करने वालों का कार्य क्या है घटाधि कार्यो में विभाग पूर्कत्व ना प्रयत्न नहीं है ठीक है ना किसी उनमें अनेक मैंने व्यविचारत्व अतएव क्या करना पड़ा तदर्थवा करने के लिए यथोक्त लक्षण से भाषणकार ने कहा यथोक्त लक्षण क्या है अतव पहले बोल चुके हैं हम अनवे विय की अनुमान बना रहे हैं और अनवे वित्रय के अनुमान में क्या होता है सपक्ष भी होना जरूरी है विपक्ष भी होना जरूरी है दोनों जरूरी था इसलिए दोनों दिया गृह रथिपत ये हो योग्या सपक्ष और आत्मादिवत ये हो गया विपक्ष विचित्र तद विभाग पूर्वक यथा गृह आदि जे की व्यक्ति दिखा रहे हैं अन विचित्र तथा यथा ये, ये तक्षाद्य स्वामिनो अस्सी क्योंकि विभाग कैसे है क्योंकि जो बड़ा ही काम कर रहा है उसे मालूम रहता है ना किस मालिक का मैं काम कर रहा हूं मालूम है उसका पैसा ले रहा है वो काम करने का विभाग को जान रहा है अमुक आदमी का ये मकान है उसमें ये काम कर रहा हूं इसे जाना भी है वही कक्षा भी बड़ा ही सुधार ये जो है ये लोग अच्छे से जानते हैं क्या अयम गृह अस्वामी ना ये जो गृह है अमुक स्वामी का है वो गृह आदि अमुक स्वामी का है कई दुकान में क्या होता है माल वही बनते रहे तो क्या जानता है ना वेडिंग वाला विशेष रूपे जानता है ये माल अमुक मकान में जाना है ये माल अमुक जगह जाना है अलग अलग बना रहा है, माल है। कौन चीज जाए और गलती से इधर से पैकेट कहीं कहीं चला नहीं हुआ ना एक बार आप दुकानदार ने इनको माल उठाया आना इधर तो उसको भेज दिया राम झूला गया हो ढूंढ मिला ही नहीं हो जाता है गलती विभाग के दिमाग में ने विभाग की था वो जानता है ये अमुक जा आश्रम का अमुक आश्रम के अमुक सेट का है ये वहां जाना है ये वहां जाना है मालूम तो है शॉर्टिंग करते जैसे पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है शॉर्टिंग करेगा वो एक भी लेटर इधर गलत बैग में चला गया अरे रिश्ते आना चाहिए वो चला गया इंग्लैंड वाला बैग में तो कहाँ जाएगा वो ऐसे एक बार एक पोस्ट में बड़ा आलसी था वो जो है कोर्ट देता ही नहीं था कभी कभार दिया, नहीं दिया ऐसे चलता था उसके बाद क्या एक बार उनका जो थोड़ा बुढ़ा सा होने लगा था उनका बेट लग था लग बेटा तो नौकरी लग गया बेटा ने सोचा कि पापा पता नहीं क्या करते हैं कमरे में क्या रखते हैं गंदे रहते हैं हमेशा वो मौका ढूंढते रहा कब पिताजी बाहर आते पिता शाम को घूमने जाते तो थे उसने बड़ा तरकी तरबी से वो तालाक खोल लिया पिता के कमरे का अंदर गया लेकिन सारे बक्सों में दोनों रिलेटिव हैं चलो कोई बात नहीं उसने कुछ लेटर उठाया एक बैग उठा ली लगा दिया और लेटरों को मूर्ख ने क्या कर दिया उन्होंने घरों में ला के ड्रॉप कर दिया साल पहले का आज पहुंच रहा है अब आदमी डेट तो देखा नहीं आदमी डेट नहीं देखता है ना लेटर आया पढ़ने लग गया कुछ गया घर में पहुंच गया तुम्हारा बाप मर गया बाप मर गया में वो बाप रे दादा का था, था उसके बाप को ये तो उसके तो देखा ने कम तारिक की क्या थी और पढ़ लगा मुसीबत हो अल्लाह मच गया अब आज बहुत बार पता है जिंदा है लेटर कहाँ से आया कौन लिखा अब देखते अरे भाई ये तो अमुक तारीख कहा है ये दादाजी का मरने मन के नाम पर आया वाले ट्रे मेरे नाम पर आया ही नहीं है बाद में तो ऐसे गड़बड़िया हो जाते हैं द्वारा के के जीवों के हाल ये भी जान पाते कुछ हम तीसरे यहाँ दृष्टान बना दे ग्रहार निर्माण में थम चई दी था कद तो न साधे वही कल्याण यथा इसलिए जो है निर्माण में और जानता है हाँ द्रवेदानादिपुरवासिया और द्रव्यदानादिपुर को जानता है कि ये इसका चीज है और इसका निर्माण मुझे इस प्रकार से करना है कि मालिक ने बोल रखा है जैसे बनाओ भाई वैसे वैसे बनाना है उसने तो तो न साध्य व दृष्टांत में साध्या भाव दोष नहीं है और यथाशब्द साधन दूषण है और इसी प्रकार से साधन में दोष देने की तो कोई चेष्टा करता है वहां बासिका ने इसलिए यथाशब्द जोड़ दिया इस विस्तार कर देखें